मनसे गच्छति या इह मन से वेदमा नेहना नास्तन मृत सह मृत्यु गाई नान पश्य मनसेन मृत्यु आपनोती मनसा मनसा इद आत ना अस् मृत स मृत सह मृत्यु ग्छति यहाँ नाना पश्य नाइव इदम् मनसा इदम् मनसा एव इदम् मनसा एव मनसाव इह किंचन नाना नास्ति अस्ति अस्थ इह नाव पश्य इव पश्य सह मृत्यो मृत्यु गच्छति सह मृतो मृत्यु गर्थ लगाना है कि सबका अंतरात्मा ब्रह्म सब का अंतरात्मा ब्रह्म मनसा एवं आप मनसा करते मन मन से लेना यहाँ पर शुद्ध मन शुद्ध मन कि सबका अंतरात्मा ब्रह्म विशुद्ध मन से ही करते प्राप्त करने योग्य है या करने कार्य करने योग्य है सबका अंतरात्मा ब्रम्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्योग कैसे मन से विशुद्ध विशुद्ध मन से साक्षात्कार करने योग्य है शुद्ध मन से साक्षात्कार करने योग्य है शब्दार्थ देखना ये प्रसंग तो ब्रह्म का चल रहा है की ब्रह्म में है नंतरात्मा पर ब्रह्म में किंचन कर कुछ भी नाना करेद ना मतलब नहीं करम्रम में परम ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है ना ना कर ना नाना कर नाना अर्थात भेद नाना कर्भ भेद है की परम ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है परमात्मा एक ही है यदि परमात्मा एक से अधिक होते तो उनमें भेद होता घट अनेक होते हैं तो उनमें परस्पर का भेद रहता है तो परमात्मा एक है अभिन्न है इस परमात्मा में भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा यदि भिन्न भिन्न होते तो भेद रहता तो ये एक, एक कर स पर ब्रह्म में नाना कर स भेद किंचन कर कुछ भी पर ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है एक ही परम ब्रह्म में जो लोग सोचते हैं कि हमारा भगवान जो है राम है दूसरे का भगवान क्या है कि शिव है किसी भगवान कृष्ण कि है ऐसा नहीं है परमा भगवान है उन्हीं के सभी रूप में सभी रूपों में यही है इस पर ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है तह मृत्यो मृत्यु वह व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मतलब बार बार संसार दुख में संसार में जन्मता मरता रहता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है कौन यह कर्थ है जो यह कर् है जो ई कर ब्रम में नाना उपस्थिति जो ब्रह्म में भेद जैसा देखता है भेद है ही नहीं इसलिए इस सत्यता है जो ब्रह्म में भेद जैसा देखता है सह मृत्यु मृत्यु गति वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है तो परमात्मा को जो भिन्न समझता है कि हमारे भगवान दूसर है दूसरे भगवान दूसर है तो वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है उसका कल्याण नहीं होता सबका एक ही भगवान है वही सभी रूपों में है देखो व्याख्या में हम सब का ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है अशुद्ध मन से उसका साक्षात्कार नहीं होता ब्रह्म का तो मन की अशुद्धि क्या है अशुद्धि मालूम हो तो हटाना चाहिए अशुद्धि क्या है तो कहते हैं राग द्वेषादी ही मन की अशुद्धिया हैं। राग द्वेष क्रोध शोक मोह ये सब मन की अशुद्धियाँ हैं राग द्वेषादी आदि से शोक मोह क्रोध काम सब ले लेना मत ये मन की अशुद्धियाँ हैं और इनका भी मूल क्या है रागद्व शादी क्यों होते हैं इनका मूल है रजोगुण और तमोगुण रजोगुण और तमोगुण गुण रहता है तो व्यवहार में रजोगुण गुण रागव हो जाते हैं इनका मूल है रजोगुण और तमोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा तो रागद्व शादी भी नहीं होगा इनका मूल रजोगुण और तमोगुण है तो रजोगुण और तमोगुण कैसे रजोगुण तमोगुण कब हटेगा जब सत्व गुण बढ़ेगा यदि सत्य गुण बढ़ जाए तो रजोगुण तुमोगुण तो हट जाएंगे तो सत्य गुण बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए कहते हैं शास्त्र बीज निष्काम कर्म के आचरण से सत्य गुण की वृद्धि होती है है ना शास्त्रों में तो निष्काम कर्म कहे गए हैं निष्काम सेवा कही गई है सेवा की बड़ी महिमा है कर्म की बड़ी महिमा है ये शास्त्र बीज निष्काम कर्म के आचरण से सत्य गुण की वृद्धि से निष्काम कर्म करेंगे तो सत्य गुण की वृद्धि होगी और सत्य गुण की वृद्धि से रजोगुण और तमोगुण फट जाएगा इनकी निवृति होने पर रजोगुण तमोगुण तो की निवृत्ति होने पर रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होगी तो फिर निवृत्ति हो जाएगी हाँ इनकी निवृत्ति होने पर जब मन शुद्ध हो जाता है मन शुद्ध होता है तब उसमें परमात्मा का दर्शन करने की योग्यता आती है शुद्ध मन में योग्यता आती है परमात्मा का साक्षात्कार करने की और मनुष्य मन की अशुद्ध रहते उनका कोई दर्शन नहीं कर सकता ये देखो पहले भी आया था है कि उनका शुद्ध से साक्षात्कार होता है अब देखो कि पूर्व मंत्र में जो बात आई थी ना उसी को दृढ़ करने के लिए यहाँ पर कहते हैं नई नानास्ती किंचना पूर्व मंत्र में पहले क्या कहा था यदे वे तदमुत्र यदमुत्र तदनवी इस लोक में जो परमात्मा हम सब की आत्मा है वही दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है तो उसको दृढ़ करने के लिए, लिए ही क्या बताते हैं नये किंचन देखो कि ब्रह्म एक ही है ब्रह्म में अल्प भी भेद नहीं है परमात्मा में थोड़ा भी भेद नहीं है जो सबके आधार सबके आराध्य देखो जो सबके आधार सब के आराध्य सब के, के, के अंदर आत्मा ब्रह्म में थोड़ा भी भेद समझता है वह मुक्त नहीं हो सकता बल्कि उत्तरोत्तर दुखद संसार को प्राप्त करता रहता है सब का आधार सब का सबका सब का अंतरयामी परमात्मा एक है ऐसा सामान्य जन नहीं समझ पाते आजकल तो वर्ग भेद संप्रदाय भेद और देश भेद से भगवान को भिन्न भी समझते हैं। तो है, है वर्ग भेद संप्रदाय भेद और देश वेद से भगवान को भिन्न भी समझते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन काल में अशांत होते रहते हैं और तो मर कर भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं सभी देश और सभी काल में विद्यमान सभी प्राणियों का अंतरात्मा एक ब्रह्म है इस प्रकार जो परमात्मा के अभेद को जानता है वही संसार सागर से बाहर होता है यह को में ये है वामदेव ऋषि का कथन तदित्व ऋषि वामदेवास्पेदे अहम मनुरा सूर्य तदय की परमात्मा का साक्षात कि परमात्मा को देखते, को मतलब तत्व देखते हुए ऋषि जाना जाना क्या त्मा ही मनु का अंतरात्मा हुआ मेरा, मेरा हाँ ऐसा समझा की अंतरात्मा यही है जो अपना अंतरात्मा अंतरात्मा भगवान है वही दूसरे का अंतरात्मा भगवान है देखिए अब यहाँ पर क्या है ने नाना चंकार से क्या ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है तो ब्रह्म के भेद का निराकरण करने के लिए यावृत्त होती है संप्रदाय में इसके द्वारा क्या है कहते हैं जगत मिथ्या है क्योंकि नाना तो नहीं है नाना कौन होता है जगत वो जगत है ही नहीं है ही नहीं, नहीं तो मिथ्या है तो कहते हैं प्रसंगानुसार तो यहाँ ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है तो ब्रह्म के भेद का निराकरण करने के लिए श्रुति प्रवृत्त हुई है कि ब्रह्म अभिन्न है ईसा लगाई है चेतना चेत ब्रतम जगत का सत्य तू बता रहे हैं चेतना चेतन सभी के अंतरात्मा ब्रह्म भीन भीन नहीं है सब का अंतरात्मा एक ब्रह्मी है जब एक ही है तो उसमें कुछ इसलिए ब्रम में कुछ भी भेद नहीं है ऐसा नए नाना किंचन का अर्थ होता है यह वाक्य जगत का निषेध करने वाला नहीं है जब तो ब्रम का प्रकरण चल रहा है तो ब्रह्म के भेद का निषेध करता और यदि ऐसा कोई कहे कि नहीं नाना कुछ भी नहीं है नाना का नाना का मतलब होता है मतलब भेद गया है जगत तो जगत का निषेध कर रही है तो यदि से जगत का निषेध होता तो अगला मंत्र मतलब देखो सानो भूत भव्य से भूत भव्य से अर्थ है भूत काल में विद्यमान पदार्थ और भव्य अर्थ है भविष्य काल में वर्तमान पदार्थ मतलब भूत और भविष्य काल में विद्यमान चेतना चेतन का भूतकाल में विद्यमान और भविष्य काल में विद्यमान चेतना चेतन का ईशाना ईशाना करता तो, जगत का होता, तो फिर जगत को कहकर चेतना चेतना ईशान परमात्मा को कहते यदि इसके द्वारा जगत का निषेध हो जाता तो लाकि जगत को वर्णन नहीं करता ईशानो भूत भव्य से इस प्रकार पर आगे की सुर्गी ईशानो भूत भव्य से इस प्रकार जगत का वर्णन करती है इससे सिद्ध होता है यह श्रुति जगत का निषेध नहीं करती है जगत का निषेध हो जाएगा तो जगत मिथ्या हो जाएगा जगत प्रतीत होता है और फिर निषेध हो जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा ऐसा कथन है, है जैसे रज्जु में सब प्रतीत होती है और फिर निषेध कैसे होता है नीरम रस्तम और स्थान के ज्ञान पर निषेध होता है नीरम रस्तम तो जब जो प्रतीत हो और बाद में निषेध हो जाए तो मिथ्या होती है तो जगत प्रतीत होता है सारी मनुष्य का संसारी मनुष्य को स्त्रुति नाना चिंतन कहती है तो फिर क्या होता है जगत का निषेध होता है जिसका निषेध किया जाता है क्या होती है तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो जगत का निषेध नहीं किया जाता है बल्कि भेद का निषेध किया जाता है क्योंकि आरंभ से ब्रह्म का पोषण चल रहा है पहले और बाद और यदि इसके द्वारा ब्रह्मात्मा यदि इसके द्वारा जगत का निषेध माना जाए तो इंसानो भूत भव्य ऐसा कहते नहीं मिलेगा और आगे भी ऐसा कहती है सुनती गलत का निषेध नहीं करती है तो निषेध करती तो मिथ्या हो जाता निषेध नहीं करती तो मिथ्या भी नहीं है ऐसा अच्छा अभी सब ठीक है देहाना किन से जगत की निषेध नहीं करके जो इस लोक के अंतरात्मा सभी के अंतरात्मा ब्रह्म है और दूसरे लोक के सभी के अंतरात्मा ब्रह्म है उसमें अवेद का पर है, मतलब ब्रह्म निषेध तो करती है के के के का का है तो ने से तो, या का तो आया का एक ही अंतरात्मा है तो उसको से कहा मुख से उसकी उसकी उसकी थे थे थे थे। अब ये कोई अभी क्या बताया गया कि इसके द्वारा परमात्मा के भेद का निषेध किया जाता है, है? परमात्मा के भेद का निषेध किया जाता है परमात्मा भिन्न होते तो उसमें भेद रहता परमात्मा एक है तो अभिन्न है, है ना तो परमात्मा के भेद का निषेध क्यों किया जाता है कि पूर्वोत्तर की दृढ़ता के लिए पूर्वोत्तर क्या है यदि यदम इससे क्या कहा जाता है इस लोग के प्राणियों का अंतरात्मा और दूसरे लोग के प्राणियों का अंतरात्मा एक है दृढ़ता के लिए ही नये नाना सिंह इस प्रकार धर्म के भेद का निषेध कर दिया जाता है ना भेद का निषेध करने से क्या है कि ब्रह्म का भेद दृढ़ हो जाएगा है ना? भेद का ब्रह्म के निषेध करने से अंतरात्मा ब्रह्म का भेद हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कोई दूसरे ढंग से इसी करते का नाकिन का ही प्रकार अंतर करते हैं। देखिए बी नए भी नए भा ना ना याष्टाध्यायी सूत्र है इस सूत्र के द्वारा नए शब्द से ना प्रत्यय करने का कर, नए शब्द है नहीं होता ना निशे गर्थ में नहीं, नहीं में यहाँ तो अनुबंध है ना तो ना से ना से अच्छा यहाँ देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया है इस सूत्र के द्वारा नए शब्द से ना प्रत्यय करने पर बिना शब्द निष्पन्न होता है है ना तो यहाँ पर नए शब्द से यहाँ पर ना है इसका अर्थ है कि वी और वी, ने है न, वी और ने से। क्रम से ना और और से से क्रम नाई प्रत्य होते हैं वी से प्रत्यय होगा न तो क्या बनेगा वी ना, ना। और ने से प्रत्यय होगा नाई नये में यहाँ अनुबंध तो ना रहेगा और नाई प्रत्यय है नाई में यहाँ अनुबंध है न तो अचूर्ण नकार को वृद्धि होकर के फिर ना ना ऐसा बन जाता है जो ना प्रत्यय लिखा है ना नये प्रत्यय होना चाहिए इस सूत्र के द्वारा नए शब्द ऐसी नये प्रत्यय करने पर बिना शब्द निष्पन्न होता है अब ये देखो नए शब्द से ना नए प्रत्यय करेंगे तो होना। हाँ, ना होना चाहिए हाँ हाँ ये भी ठीक कह रहे आप नए शब्द से नए प्रत्यय करने पर नाना शब्द होता है ना, ये ये भी है ये, ना? ये है, भी नाना होता है।, होता है ना नहीं नहीं नहीं नहीं सबसे हम नाना होता है आगे भी महाराष्ट्र के नीचे वाला पंक्ति में है बिना का पृथक अर्थ होता है इसे किया गया नहीं। इसके द्वारा अभी बताया था कि ब्रह्म के भेद का निषेध किया जाता है अब इसका प्रकार अंतर्थ व्यर्थ करते हैं बी ने ना नए शब्द ना से नाई प्रत्यय करने पर नए में यह अनुबंध है ना।, ना रहेगा और नए में यह अनुबंध है तो इत होने कारण अचूर्णति से नो आदि में न ना, ना ना प्रकृति उसको वृद्धि होकर ना बन जाएगा ना ना पृथक अर्थ वाले वी और नए शब्दों से क्रमशः न ना और नाई प्रत्यय होते है सूत्र मतलब ये महावास्तु बी न्याम ना नासा है ना इसका महावास्तु में किया है है ना, इति एता द्याम द्याम ना और इसी का अर्थ ऊपर लिख दिया है मैंने असवाची भ्याम किया पृथक अर्थ वाले द्विवचन दो है ना बी और नचन है असावाची भ्याम असावाची भ्याम बीनयी नहीं देखो असावाची भ्याम, भ्याम भी नहीं थी प्रथक अर्थ वाले एताभ्याम का पृथक अर्थ वाले बी और ने शब्दों से क्रमशः ना और नए प्रत्यय होते हैं वी शब्द से ना प्रत्यय होगा तो ना, ना? है और फिर उसका ना से ना प्रत्यय होगा तो क्या होगा ना ना तो दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो जाएगा पृथक और बिना दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा नहीं बिना और नाना दोनों करके क्या हो जाएगा चलो अब देखना इस प्रकार महाभास के अनुसार बिना का प्रथक कर्थ होता है तो यहाँ भी देखते हैं तब इस जगत में यहाँ भी नाना होना चाहिए है ना लगाते तब इस जगत में लगा लो भी देख लो तब इस जगत में देखो ने नाना से किन ने नाना से किंचन किंचित है किंचन है ना ओ देखो यहाँ भी किंचन आ गया लगाइए यहाँ पर ने ए ये नाना किंचन ना अस्ति है।, है जगत में पहले ब्रह्म करते थे ना अब इथ क्या किया है जगत में नाना करत है प्रथक किस प्रथक ब्रह्म से प्रथक किंचन कर कोई वस्तु नहीं है देखना तब इस जगत में ब्रह्म से प्रथक कोई वस्तु नहीं है ऐसा होगा ब्रह्म से देखना घट से पट पृथक होता है घट से घट भी पृथक होता है पर घट से घट का रूप कैसा होता है होता है तो वैसे तो तो तो तो, ही हाँ। तो ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है अपृथक सिद्धि संबंध से सब ब्रह्म में स्थित है जो ब्रह्म से यदि ब्रह्म से कुछ पृथक होता तो वो स्वतंत्र होता ना ना अपृथक वस्तु वो स्वतंत्र होती है उसकी अधीन होती है लगाइए तब जगत में ब्रह्म से पृथक मतलब स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है ऐसा उत्तर होता है लगेगा जैसे रूप रस रसगंध स्पर्श बात आती हुँ। हुँ। जैसे रूप रस रसगंध स्पर्श और इनके आश्रय द्रव्य भिन्न ही होते हैं रूप रस रसगंध स्पर्श ये भिन्न भिन्न है और रूप रस रसगंध स्पर्श जिस आश्रय में रहेगा तो रूप रसगंध स्पर्श और इनका आधार रूप रसगंध स्पर्श गुड़ हो गए हाँ। और ये रूप रसगंध स्पर्श अपने आधार से भिन्न होंगे कि अभिन्न नहीं, नहीं है एक नहीं होता रूप रसगंध स्पर्श से उसके आश्रय का अभेद होगा एक तो नहीं होगा न रूप रसगंध स्पर्श और इनके आश्रय भिन्न ही होते हैं एक नहीं होता क्योंकि आधे आधार आधे कौन हो गया वो कोई द्रव्य? द्रव्यूग नहीं आधे हो गया पर से, द्रव्य हो जाएगा आधार, आधार आश्रय हो जाएगा रूपंध स्पर्श आश्रय हो जाएगा द्रव्य विशेषण रूप रसगंध स्पर्श और विशेष हो जाएगा वह द्रव्य क्योंकि आधे आधार आश्रय आश्रय और विशेषण विशेष भिन्न होते हैं इनमें स्वरूप एकता नहीं होती फिर भी तथापि मतलब ये भिन्नी है फिर भी रूप आदि अपने आश्रय से पृथक नहीं रहते हैं अपृथक ही रहते हैं अपृथक रहने के कारण ही उनसे जो विशिष्ट पदार्थ का भेद है मतलब रूप स्पर्श से विशिष्ट जो वस्तु है वो एक होगी कि भिन्न भिन्न होगी जैसे रूप प्रसगंध स्पर्श भिन्न है और रूप रसगंध स्पर्शर में भिन्न है और रूप प्रसगंध स्पर्श से इनका आश्रय भी भिन्न है लेकिन रूप्रसगंध स्पर्श ये अपने आश्रय से पृथक रहते हैं तो इनका आश्रय कैसा है ये अपने आश्रय से अपृथक रहते हैं अपृथक रहने के कारण रूप आदि जो विशिष्ट द्रव्य है वो एक होगा अभिन्न होगा तो, तो विशिष्ट हो हो तो पदार्थ का भेद होगा की अभेद होगा वहाँ पर विशिष्ट पदार्थ का अभेद ही कहा जाएगा क्योंकि इनसे विशिष्ट एक है तो वो अभिन्न हुआ तो उसमें अभेद रहेगा ऐसा विशेषण की अपेक्षा तो भेद है पर विशिष्ट का वैसे अभेद है रूप रसगण विशिष्ट जो विशेष है लगाइए कि, देखना कि रहने के कारण ही उनसे विशिष्ट का अभेद होता है लगेगा वैसे ही चेतना चेतनात्मक संपूर्ण जगत और उसका आश्रय ब्रह्म भिन्न ही है लगेगा नहीं। ब्रह्म और जगत क्या ये भिन्न है भीन्ने? भीन्ने। चेतना चेतनात्मक संपूर्ण जगत परस्पर में भिन्न है ब्रह्म से भिन्न है एक नहीं तथा जगत ब्रह्म से पृथक रहता है क्या हुँ? नहीं जगत ब्रह्म से पृथक नहीं रहता अब पृथक ही रहता है इसलिए उक्त श्रुति अब्रम्हत्मक वस्तु का निषेध करती है अब्रम्मात्मक का क्या होता है स्वतंत्र जो प्रथक वस्तु होगी वो कैसी होगी अब्रह्मात्मक होगी स्वतंत्र होगी इसलिए उप श्रुति अब्रह्मात्मक स्वतंत्र वस्तु का निषेध करती है मतलब पृथक वस्तु का निषेध करती है जो मां वास्तव अनुसार नाना का क्या हो गया पृथक तो ब्रह्म से प्रथक वस्तु का निषेध करती है ब्रह्म से प्रथक वस्तु कैसी हो सकती है स्वतंत्र स्वतंत्र का निषेध करती है ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है मतलब ब्रह्म से स्वतंत्र कुछ नहीं है सब उसके अधीन है चेतना चेतन सभी पदार्थ ब्रह्म के शरीर है शरीर परमात्मा उनकी आत्मा है ब्रहारण के अंतर्यामी ब्राह्मण के अनुसार चेतना चेतन सभी शरीर में स्थित होकर नियमन करने वाले अंतर्यामी परमात्मा है ब्रह्मत्मा ब्रह्मात्मा का अर्थ होता है आत्मा ये आत्मा का आत्मा इस विपत्ति के अनुसार ब्रह्म के द्वारा नियम में उनके शरीर भूत सभी पदार्थ ब्रह्मत्मक है वे ब्रह्म से अपृथक ही रहते हैं तो अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि सब ब्रह्म से अपृथक है वो तो पृथक समझता है न तो अज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं समझता हुआ सभी को अब्रमात्मक स्वतंत्र समझता है शास्त्र सिद्ध ब्रह्मात्मक नाना, नाना वस्तुओं का निषेध नहीं करती अतः मृत्यु सा मृत्यु गति या श्रुति वाक्य भी स्वतंत्र भेद दर्शन की ही निंदा करता है स्वतंत्र भेद दर्शन है ना ब्रह्मात्मक भेद दर्शन की निंदा नहीं करता ब्रह्मात्मक भेद दर्शन की निंदा नहीं करता को में भी उप्त श्रुति है जब आई है ना सबका निषेध मानने पर सबका निषेध एक मिनट अभी देखेंगे सबका निषेध मानने पर सर्वस्वी सर्वस्व सर्वस्व अधिपति एतुर विधरणा इस प्रकार आगे वर्णित ध्यान देना जो बृहर अणक श्रुति है नये ना, नाना किंचन तो बृहर अणक श्रुति यदि सबका निषेध करती है तो सर्वस्वी की परमात्मा सबको वश में करने वाले है सबके ईशान हैं है सबके शासक सब की अधिपति हैं सबको धारण करने वाले सेतु हैं यदि सब होता ही नहीं तो ये ऐसा श्रुति वर्णन करती इसका मतलब वो सबका निषेध नहीं।, नहीं।, नहीं करती है बल्कि स्वतंत्र भेद दर्शन की का निषेध करती है नवब्रम से पृथक वस्तु का निषेध करती है इस प्रकार वर्णित ब्रह्म के सत्य संकल्पत्वे स्वरत्व स्वामित्व और धारकवादी गुणों का वर्णन व्यक्त होगा अतः वह का अब्रमात्मक स्वतंत्र वस्तु का निषेध करती है चेतन और अचेतन सभी परमात्मा के शरीर हैं, इन सभी शरीर रूप प्रकारों वाला एक परमात्मा ही सभी रूपों में स्थित है और अब्रमात्मक भेद इस एकता का विरोधी नहीं है किसका नहीं। परमात्मा की अब्रह्मात्मक भेद इस एकता का विरोधी अतः श्रुति इसका ही निषेध नहीं का का विरोधी विरोधी विरोधी भेद होगा नहीं या सिद्ध विशेषण है विशेषण है इनसे विशिष्ट ब्रह्म का अद्वैत ही श्रुति सूत्र प्रतिपादित है चेतन इनसे चेतना चेतन सभी ब्रह्म के विशेषण है इनसे विशिष्ट जो ब्रह्म है तो ब्रह्म का अद्वैत मतलब ब्रह्म का अभेदी सूत्र प्रतिपादित है आगे एक ब्रह्म सूत्र आ रहा है अन्य तो इसका ही अंश देखो किया जा रहा है लगाइए चेतना चेतन यहाँ पर चेतन आत्मा ब्रह्म का अंश है चेतन आत्मा ब्रह्म का अंश है ये ये हो गया, क्यों क्यों नाना नाना करके भेद क्योंकि उसके भेद का प्रतिपादन है तो अंशी होने से भेद हो जाएगा अचे का अंश क्योंकि अन्यथा चापी कर विशिष्ट की एकता विशिष्ट की एकता होने से अभेद का भी प्रतिपादन है विशिष्ट की एकता होने से किसके अवेद का विशिष्ट ब्रह्म के अवेद का विशिष्ट ब्रह्म के अवेद विशेषण विशेष में तो भेद है पर विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म का भेद है हाँ वेद विशेषणों से ब्रह्म का तो विशेषणों से विशेष ब्रह्म का भेद तो है विशेषण विशेष भाव है तो विशेषण से ब्रह्म का भेद होने पर भी विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म का हाँ ऐसा बता रहे हैं इस प्रकार अच्छा वेद की एक शाखा विशेष के अध्ययन करता ब्रह्म को दास की तो वादी भी पढ़ते हैं ब्रह्म को दास कहेंगे कितो कहेंगे ये सब धीवर लोगों के नाम है कि सब कुछ ब्रह्म ही है ना इस दृष्टि से कि दास कितो आदि भी पढ़ते हैं इसका क्या मतलब तो ब्रह्म को दास कितो क्यों कहते हैं क्योंकि विशिष्ट विशिष्ट ब्रह्म का क्या है अभेद है अभेद। तो दास कितो से विशिष्ट जो ब्रह्म है वो क्या है एक है, है? दास कितो धीवर को कहते हैं तो इनसे विशिष्ट ब्रह्म का अभेद है इसलिए उसको कह सकते हैं ये ब्रह्म ब्रह्मास का अंतरात्मा ब्रह्म में का अंतरात्मा, ब्रह्म में। इस प्रकार ब्रह्म ब्रह्म का अभेदी स्रमेद को इष्ट है। इस रहस्य को न समझने से ही जगत को मिथ्या कहकर सम्मत निर्विशेष वस्तु की कल्पना की जाती है यहाँ देखेंगे एक बात तो ध्यान देना यहाँ सुधारना क्या है आपका इस इस प्रकार महावास्तकार के अनुसार नाना का प्रथाकृत होता है नाना का ये सुधारना है और हमको लगता है की यहाँ जो अर्थ कर दिया गया है ये का रखा लगता है तो एक सेकंड निकालना से। तो ये नाना कर दिया, दिया चल दो व्यपयात्कार यहाँ प्रतिपादन पूर्ण पूर्णिमा शिव पूर्णिमा पूर्णिमा